ो सहनावतो सहनौ भुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी शांति शाम अनुवाद की चौतीसवी कक्षा और में अभ्यास चलेगा पहले जगत शब्द दिया है इसमें नपुंसक लिंग में है ये तो कैसे रूप चलेंगे इसके जगत जगती जगंती ऐसे ही द्वितीया में फिर जगता जगतभ्याम जगत भी है। आगे जहा जहा पद संज्ञा होती जाएगी हाँ हाँ अगला शब्द है वियत आकाश के लिए ये भी नपुंसकलिंग है तो वियत वियती वियंती तीन प्रत्यांत दिए हैं आगे गति बुद्धि धृति ऐसी ही कृति है नम धातु से नति बन जाएगा और भू धातु से भूति वच से उक्ति यज्ञ से संप्रसारण करके इष्टि यज्ञ या कोई चाही हुई वस् चाहना इच्छित तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि इष्टि है भाव में होगा ये तो यज्ञ भी है और इच्छित तो, मैं तो इष्ट आएगा फिर इच्छा कह सकते हैं ऐसी वृत्त धातु से वृत्ति ही और प्रोक्ष लगा देंगे तो प्रवृत्ति मुच धातु से मुक्ति ही और युज से युक्ति ही और श्री धातु से संस्कृति सभी भी एक तीन प्रत्यांत है ये बुद्धि में त हो जाएगा तथोर झशस्त्रोध और फिर बुध के धकार को जश हो जाएगा झलाम जश झी तो इन सब के रूप पीछे जो आ चुके हैं शब्द मति आदि के समान मति इसमें भी दिया हुआ है या नति नती दिया हुआ है तो उसके समान चलेंगे आगे धातु हैं दो नहीं कई हैं तो ये ये भी दिवादी गण की है युद्ध धातु युद्ध का क्या अर्थ है युद्ध संप्रहारे प्रहार करने अर्थ में आती है और युद्ध धातु के रूप इन्होंने दिए भी हैं तो इसमें देखिए 44 संख्या है धातु के रूपों में 44 संख्या पर ये आत्म में है दिवादी गण के युद्धते इत्यादि और इसमें लिट लकार में युधे युधाते युधिरे युधिषे युधाते युयुधि वह युयुधि महे और अनिट होने से लिट में और लुट में और लिट में इटागम नहीं होगा तो योद्धा योद्धारो और योत्ते योत्स्यते और में आत्मनिपदु्म लयुत अयु्येताेध्व अयु्ये अयु्यामे लंग में युध्येत युधेर ऐसी आशीर्ग में वहां भी क्योंकि इडागम तो होगा नहीं तो युष्टि वही युद्ध और लुंग लकार में भी इडागम नहीं होगा तो युद्ध के आगे जो सिच का सकार आएगा फिर आगे तभी है तो उसका लोभ होकर के अयोध्या तक उद्धा होकर के अयोध्या अयु सात इन्होंने इन्होने ये जगह क्यों छोड़ दी इसमें अच्छा पेज पूरा करने के लिए अयोध्या अयोध्या अयुद सत फिर एक पंक्ति की जगह छोड़ करके अयोध्या अयोध्या अयोध्या पूरा करने वाली बात भी नहीं है क्योंकि अगली अगला जो कॉलम आ रहा है अजनी दूसरा शब्द दिया अजनिष्ट ये इसके साथ फंस गया असल में इसलिए खाली होना ही था यहाँ पर उधर का आ गया ना हिस्सा इसलिए हाँ इसको संभाल लो इसको ठीक कर लेना लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में युद्धे लिखा हुआ है युद्धिये आकार कर लीजिए वकी जगह युद्धिये युद्ध युद्ध्या आगे डी धातु है डी व्यासागत उदुप सर लगा करके तो उड्डीते उड्डी यते उड्डी ये भी आत्म की है और दीप दीपी दीप, दीप तो।, तो दीप धातु ये जलने अर्थ में या प्रदीप धोने अर्थ में आती है तो दीप्यती दीप्यत दीप्यंती ऐसे ही क्लिश धातु तो क्लिश्यति क्लिश्यत क्लिष्यंती आत्मनिपद में है ना हाँ दीप्यते ठीक है आत्मनिपद में है दीप्यते दीप्यते दीप्यंते क्लिश धातु का क्लिश धातु भी आत्मनिपद में ही है तो क्लिश्यते, क्लिश्यते ये सब धातु आत्मनिपद की और दिवादिगण की हैं सभी आगे क्षत्रिय प्रत्यांत के इन्होंने कुछ विशेषण के रूप में दिए हैं शब्द जैसे पचत पचध धातु से बन जाएगा ये तो ये तो विशेषण है तीनों लिंगों में रूप चलेंगे पचन पचन पचनता और पचती, पचती उसमें स्त्रीलिंग में पचंती बनेगा और नपुंसक लिंग में, में पचत ही रहेगा पचत पचत पचंत नपुंसक लिंग में जैसे जगत के रूप चलाते हैं हम जगत जगती जगंती तो पचत पचती पचंती ऐसे ही पतत शब्द का है पत धातु से बनेगा और पंडितम मन ये पंडित शब्द उपपद रहते हुए मन धातु से बनाया गया शब्द है ये अर्थात अपने आप को स्वयं ही पंडित मानने वाला आत्म माने खत्म तो माने स्वयं ही अपने को मानता है सूत्र ध्यान ना रहा है कोई सत्यपति जी? जी आत्म माने खश कभी आया प्रयोग में कभी प्रयोग में आया सूत्रिय नहीं आया तो ख है शीत अब शीत होने से और खित होने से अलग अलग काम होंगे अब खच होने से शीत होने से दूसरा कार्य है और खित होने से दूसरा कार्य तो शीत होने से तो हो जाएगा इधर और खित होने से मुम आगम हो जाता है अरुण द्विशद अजंत्य क्योंकि पंडित अजंत शब्द है तो पंडितम मन्य शाकाहारिन शाक का आहार करने वाला यह चुराने वाला नहीं आंग उपसर्ग भी है साथ में तो शाकाहारिन अब यहां स्वभाव है किसी का यह अच्छा मानता है उसको तो इसमें ऋणिनी प्रत्यय करने के लिए जो सूत्र आता है उसमें पीछे से जो प्रकरण चल रहा है तील तत्धर्म तत्साधु वहीं पर यह कार्यु वही अर्थ में अलग है ये तो स्वभाव अर्थ में कर सकते हैं नी प्रत्यय और स्वभाव अर्थ में नहीं करना है तो ही पचाद्यो युणी न्यचहा यहाँ भी नीप्रत्यय दिया हुआ है बनेंगे दोनों कर्ता में ही स्वभाव अर्थ में करें या नंदीग्रही से करें निरामिष भोजन आमिष से रहित यानी कि शाकाहारी तो यहां भी भुज धातु से प्रत्यय करके निरामिष भोजन मांसाहारिण ये विशेषण हो गए आगे देखिए नियमों में इसमें सप्तमी व्यक्ति का भी प्रयोग होना है ध्यान रखना है अभ्यास में तो तीन प्रत्यय का इन्होंने सूत्र दिया है स्त्रीआम तीन तो ये भाव में कृतिन प्रत्यय करता है सभी धातुओं से और कित होने से गुण नहीं हो पाएगा शेष रहता है जैसे क्रिधातु से गुण न होने के कारण से कृति बनेगा धृति स्तुति भूति और जहां संप्रसारण की संभावना है वहां संप्रसारण भी हो जाएगा तो इन्होंने जो कुछ शब्द दिए हैं देखिए कृति हृति धृति ची धातु से चिति भूति से आकार आकार को इकार हो जाएगा यहाँ पर तो स्थिति बन जाएगा ऐसे ही माफी पड़ी उसमें तो मिति बन जाएगा और गम मन यम रम और नम और ये इतनी धातुएं हैं इनके अनुनाशिक का लोभ हो जाएगा अनु धातु प्रदेश बनती सूत्र से और स्वप धातु में संप्रसारण भी साथ में होकर सुप्ती यदि से संप्रसारण होकर के इष्टि पच और भोज और और मुछ इनमें चोकू लग करके पक्ति ही भुक्ति ही मुक्ति ही और गा में दीर्घ इकार हो जाएगा किससे से घुमास्ता गाफा जाति साम गीति पीती सतपदी सूत्र एकदम नहीं उठ पाते आपको फटाफट अभी अभ्यास नहीं हो पा रहा है कि जितने भी कार्य होते हैं इनके सूत्रों का पता लगना चाहिए हमें कीर्ति ही ऐसे ही है धातु तो हो और पूर्ति में भ्रांति शांति से ऐसी यहां क्या करेंगे कहा पहुंचे गए समुष्ट दीर्घनि दीर्घ प्रकरण निकालो पहले शाई में अष्टाध्याय कहाँ शीत कहाँ है ये दीर्घ प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना हाँ तो इस दीर्घ के प्रकरण में देखा करो आप जब भी कोई दीर्घ ऐसे आता है मुख्य प्रकरण यही है दीर्घ का तो चौथे पाद में जो इनकी तीसरे पाद से प्रारंभ होता हुआ ये चौथे पाद में भी चल रहा है और वहाँ पर सूत्र है आपका अरुणासिकलोहो की ये इतना प्रमुख सूत्र है आप लोग भूल जाते हो, झलो हो? देखो क्वी तो अलग हो गया और झलोहो के साथ में ऊपर से यानी ऊपर से क्या पड़ा हुआ है किंगी या झलादी कि ठीक है तो झलादी कितंगित ये हो ही गया और अनुनासिक धातु अनुनासिक है इसमें और ये दीर्घ का प्रकरण यहाँ समाप्त हो जाता है आकर के क्रमश तक इसको पूरा पक्का कर लिया करो ये पे से लेकर के और क्रमश अक् तक दीर्घ की अनवृति आती है और ये सभी सूत्र ऐसे नहीं है। एक एक शब्द बनाने वाले हैं बहुत व्यापक सूत्र हैं ये जो ये लगते है अधिकार में तो इस तरह से बन जाएगा ये क्रांति इत्यादि अब इसमें एक शंका आपको उठनी चाहिए कि फिर उधर क्यों नहीं बनाइए गांति मानती या जो ऊपर गति मत यती रहती है क्या उत्तर हो सकता है इसका उत्तर ऐसे ही पता लग जाएगा कि दो सूत्र उसका अलग सूत्र लगाया था हमने क्या अनुदापदेश ठीक थी। है तो स्पष्ट पता लग रहा है कि वो धातुएं वो धातुएं धातु अनुदात उपदेश है क्योंकि ये प्रश्न यहां भी तो कर सकते हैं हम इसमें क्रांति और भ्रांति इसमें क्यों लगा अनुदापद बनाती क्योंकि अनुदात उपदेश नहीं है तो जो अनदात्पदेश तो नहीं यानी कि इसमें ऐसा कहानी गया है अरुण धातु कैसी होनी चाहिए तो हो या अणदातोपदेश तो ये उत्सर्ग हुआ या वो उत्सर्ग हुआ व्यापक कौन सा है तो इस तरह से ये तो व्यापक है ही ये उत्सर्ग बन गया वो उसका अपवाद हो गया अर्थात जो उदातोपदेश अब ये वहां लग पाएगा जो उदात्तोपदेश क्योंकि ये आ रहा है आगे सैंतीस संख्या पर जो सूत्र अनुदा वनोत्यादी नाम अनुनासिक लोपो में, में ये हटा देना पीछे से सैतीस संख्या पर सूत्र है, है ना जो समासनासिक लोपो झली कर लिया ठीक आपको सूत्र ही नहीं मिला अभी सैतीस संख्या बोलते रहा हूँ मैं अनुनासिक लोपो इसमे आपके में स्पेस तो नहीं है कहीं मेरे में है इसलिए बता रहा हूँ मिला लिया है ठीक है तो चलिए आगे हो गया तो किससे दीर्घ हुआ फिर बोले एक बार सूत्र शीघ्रता से कुछ झलो नहीं क्यू झलो हो आराम से बिल्कुल आपने एक जकार और जोड़ दिया उसमें फिर फिर जोड़ दिया जकार आपने झलो हो बिलकुल सरलता से आगे कर्म ये तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का प्रसिद्ध पहला ही सूत्र और बहुत लगता है ये कोई भी कर्म अर्थात द्वितीय पद उप होता है तो किसी भी धातु से अण प्रत्यय हो जाता है अनक्रणित होने से वृद्धि हो ही जाएगी कुंभम करोती कुंभ कार भाष्यम करोति थी भाष्यकार है सूत्रधारा तंतुवाय सूत्रधार वाय में अणित होने से नहीं यहां तो विधा वे धातु आयादेश होगा वृद्धि हो करके तो ये इन ऐसे शब्दों में हम जब कर्म लगाते हैं तो तत्व पदम सप्तमी स्तंभ क्योंकि कर्मणि में सप्तमी है अब क्या अर्थ करेंगे कर्म परे रहते क्या होना चाहिए तो वहां निर्णय कर दिया गया कि इसका नाम होता है उपपद और उपपद नाम है तो अब अर्थ करेंगे कि कर्म उपपद रहते हुए उपपद पद का अर्थ है समीप में अब समीप में है तो स्पष्ट है कि प्रत्यय तो धातु से आगे आएगा अब हम पूर्व में नला करके कुंभम को आगे तो ले नहीं जा सकते आपको करोति कुंभम तो क्री के आगे तो लाना है मैं अण अब कुंभ को उसके आगे रखे क्या तो स्पष्ट है कि पूर्व में ही आएगा तो कुंभ क्री अण अब ये अम को हटाना पड़ेगा यहां ये बाधा डालेगा नहीं तो आप बना लोगे कुंभकार फिर जब तक अम नहीं हटेगा ये कुंभकार बन नहीं सकता तो समाज की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि बिना समाज के तो ये सुप हटते नहीं है ये तो बहुत जिद्दी होते है ना ऐसे नहीं जाते ये समाज करने के बाद ही इनका सफाया करना होता है तो समाज करने के लिए फिर क्यों क्योंकि नाम इसका रख दिया हमने उप उपपद तो उसका सूत्र है ये अलग से बना हुआ उपपदम उप उप पदम अतिंग अतिगत होना चाहिए अतिंग अंत होना चाहिए मतलब हमने विग्रह क्या किया था कुंभम करोतींगंत तो नहीं है ये तो हम कुंभम करोती का थोड़ी समाज कर रहे हैं हम समास कर रहे हैं कुंभ क्रीअण कुंभम अम क्रीअण इसका कर रहे हैं समास अगर ये अतिंग न कहते तो कुंभम करोती यहां भी समास हो जाता और फिर क्या बनता कुंभ करोती कुंभम करोती कुंभ करोती तो ऐसे नहीं होता समास होना चाहिए। तो इस तरह से बनते हैं ये कर्म के बाद उपपदमतिंग या तीसरे अध्याय में जहां भी ऐसी स्थिति आती है, रहते कोई है, कोई प्रत्यय आता तो उपद मति से समास्य है नंदी सूत्र पीछे भी चर्चा इसकी हो चुकी है ये तीन प्रकार के प्रत्यय करता है और तीनों ही आकृति माने गए हैं नंदि ग्रहादि पच्दी इस जैसे और शब्द भी हो तो उनको प्रत्यांत कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको पचादी में मान लो नहीं इसमें ग्रहादि में मान लो और कोई अन प्रत्यांत कर्ता में कर्ता में होना चाहिए कर्ता में दिखाई दे रहा है तो नंद मान लिया उसको अगर भाव इत्यादि में है तो फिर नपुंस के भाव एक ल्यूटे है सूत्र ऐसे ही अच प्रत्यांत और कर्ता में कोई दिखाई दे रहा है तो पचा मान लो बस तो अणिनि होगा तो वृद्धि हो जाएगी क्यों अणिनी का दिया है अच का तो पीछे आ चुका था ना ये नंदीग्रही सूत्र ये पीछे जहां पचा इत्यादि बनाए थे वहां भी आया था वहां आज के लिए आया था यहां अणिनी के कारण से है तो गुण या वृद्धि जो भी संभव है वो हो जाएंगे धातु को जैसे निवसती निवसती निवासी प्रवासी ठीक है स्था धातु से योग करके के आतो चुण कर तो हो स्थायी से उपकारी अपारी अधिकारी ऐसे ही द्विष्ठातु से द्वेशी अभिलाषी संचारी हो गए तो ये तो शब्द ऐसे हो गए जहां आपको कुछ मिल रहे हैं मूल धातु हैं कुछ है, कुछ, है, कुछ उपसर्ग सहित हैं ठीक है अब एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां उपसर्ग हो या न हो लेकिन सुबंत तो भी साथ में जुड़ा हुआ है उसके लिए फिर एक और सूत्र है सुप के सुप्य जो हमने भी कुछ देर पहले लगाया था तो ये अर्थ में करता है सुपी आ जाति जातिवाचक न हो जो सुबंत पद है उप में उपेशा, तो उपेशा, है? उपेशा, है? करना स्वभाव शील तो उष्ण भोजन करने का किसी का स्वभाव है तो उष्ण भोजी उष्णोजी मांस खाने का स्वभाव है तो आमिष भोजी निरामिष भोजी मिथ्यावादी झूठी बोलता रहता है कोई व्यक्ति अनायासी बोलता रहेगा ऐसे मनोहारी मन को जो अच्छा लगे ऐसा अग्रया धातु है ये युक आगम आगे जाने वाला अनुमामी गम धातु से वृद्धि होकर के या मित्र द्रोही द्रोह जिघांसायाम मित्र से द्रोह करने का जिसका स्वभाव है शाकाहारी मानसाह बताई दिया था मैंने ये पंडितम मन्ने का भी देखो आ गया इसमें आत्म माने खशनि अपने आप को स्वयं ही मान रहा है बस दूसरा कोई कहे या न कहे मैं तो पंडित हूं आप लोग कहो या मत कहो मैं तो अपना सम्मान करूंगा ठीक है भाई कर ले तो पंडितम मन्य तो एक तरह से ये अपशब्द होता है संस्कृत में किसी के लिए किसी को अगर पंडितम मन कहा है तो ये उसके लिए गाली है एक प्रकार से तो इसमें आत्म माने ख से पणनी भी आ रहा है तो इस तरह से दोनों बन जाएंगे पंडितम मानी और पंडितम मन चलिए उदाहरण के वाक्य देखिए ब्राह्मणों जगत उद्भवती ब्रह्मण ब्राह्मणो जगत उद्भवती ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है पंचमी भुव प्रभव अपादान संज्ञा जगत करता ब्रह्म वाह वाक्यों लगा दिया उसमें जोड़ दिया है ना इसी वाक्य के साथ में ये अलग वाक्य बनेगा वैसे तो पीछे से कोई संबंध तो है नहीं इसका या इस तरह से कहेंगे कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है ऐसे कह लो अथवा जगत, जगत का कर्ता ब्रह्म है ऐसा कह लो आकाश में उड़ते पुष्पाणि हैं कोई कहेगा ये कैसा है ये संस्कृत जानता नहीं लगता है दो दो क्रियाएं बोलती है एक साथ कि पुष्प गिर रहे हैं यानी गिर रहे गिरने की भी बना दी और है की बना दी <laughs> तो ये क्षत्रिय प्रत्यांत है और प्रथमा का बहुवचन उधर वो लट लकार का है ये तो पतंती संति ठीक है ना सतपति जी उलझन तो नहीं आ रही इसमें हैं है पतंती संति ठीक है अच्छा तो ओदनम पचत अस्थि ठीक है पचन अस्ती नहीं बोलेंगे क्योंकि नबुसलिंग का है इसलिए वोदन दन पचता हुआ है रहा रहा है है युद्ध युद्ध करने वाला युद्ध कर रहा है। अभी योद्धा में कौन सा प्रत्यय है कल ही तो आया था नंदी नंदीग्रही पचादिभ्या से अच प्रत्यय युद्ध करने वाला युद्ध कर रहा है पक्षी उड्डिये नहीं, उदा डी नहीं उदर डी ये हो गया लंग लकार का उड़ा पक्षी उड़ा अग्निर दीप्यते दीपी दीप ठीक है अब यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि ये सार्वधातु के यज्ञ कर लिया गया हो तो कोई कह सकता है कि ये तो यहाँ पर अग्नि होना चाहिए ठीक है अगर हम उस रूप में लेते हैं इसको तो दीप धातु से ऐसे ही बनेगा भाववाच्य में भी ऐसे ही बनेगा और वहां हो जाएगा अग्निना दीप्यते और दोनों ही शुद्ध है अग्निर्दीप्य अग्निना दीप्यते एक कर्मवाच्य में एक भाववाच्य में दुष्ट क्लिष्यती और दुष्टे न वो भी शुद्ध है मम धर्मे बुद्धि ही तेरे सही निकलना है अनुवाद तो हाँ। गलती तो नहीं है आज कोई आज कोई गलती नहीं इसकी लगता है अभी तो चल रहे हैं अच्छा तो अग्निर्दीप्यते दुष्टः क्लिष्यते मम धर्मे बुद्धि ही तो मेरी धर्म में बुद्धि है अधिकरण है कर्मणी चवृत्तिरस्ती कर्म में प्रवृत्ति है तो स पंडितम मन पंडितम मानी वस्ति दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं अहम शाकाहारी निरामिष भोजी व अस्मी अब देखिए वाक्य जगत मनोहर है तो जगत का जगत ही रहेगा प्रथमा का एक क्वचन मनोहरम अस्थि हाँ मनोहारी बोल सकते हैं किस में अस्थि आगे आएगा तो नपुंसक लिंग में बोलेंगे तो मनोहारी इकार यदि विच्छेद करके लिखना है तो और नहीं तो अस्ति आ रहा है यणादेश करके मनोहार्यस्थी हम्म दीर्घ तो तब होगा ना जब की सु आगे रहेगा सऊच सूत्र से दीर्घ करेंगे तो सु पर ही करता ही है। और यदि हमने सोमो नपुंसका से सु हटा दिया अब हो जाएगा दीर्घ तो नपुंसक लिंग में तो मनोहारी ऐसा ही रहेगा ना नपुंसक नूच लेंगे मनोहारी मनोहारिणी मनोहारीणी, तो जगत मनोहार्यस्थी जगत का भी यहाँ नकार हो जाएगा जगन मनोहार्यस्ती हम्म क्या कोई उलझन जगत में बहुत से मनुष्य मूर्ख और पापी हैं तो जगती बहवो मनुष्य उसमें आता है ना एक महाभारत का श्लोक पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिन अप्रिय पथ्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ अर्थात संसार में ऐसे बहुत हैं जो आपको प्रिय बोलने वाले मिल जाएंगे पुरुषा बहबो राजन सततम प्रियवादी निरंतर आपसे प्रिय बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बहुत मिल जाएंगे ऐसे लेकिन अप्रिय हो और साथ में वो पथ्य भी हो इनका बोलने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों ही दुर्लभ है क्योंकि आप किसी को सुनाओगे अप्रिय बोलोगे भले ही उसको पथ्य है लड़, लड़ लेगा आपसे वो आप भले ही समझाते देख के लिए पथ्य है ये मैं अच्छी बात बता रहा हूं मान <laughs> तो जागति बहु मनुष्या मूर्ख और पापी हैं तो मूर्ख की तो मूर्ख बोल सकते हैं मूर्खा पापी नश्च संति यहाँ पापी में प्रत्यय निपाप करने वाला नहीं, नहीं नहीं ये तो इन इन ही होगा अत निठन होगा पाप शब्द से आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं वियति व्यति पक्षिणा पक्षी पुलें वियति बहव पक्षिण उडियंते पक्षिणा में रेफ को यकारों के लोप हो जाएगा आकाश निर्मल है वियन निर्मल नकार हो जाएगा वियन आप जा दो सूत्र आपने बोले और यू ही आपका अभ्यास बन जाएगा इसमें पहला वाला सूत्र यहां क्या करेगा अनुस्वार अनुस्व क्यों बोला आपने तो फिर उसको क्यों जोड़ रहे उसके साथ में आप यही निकलेगा हर बार मुंह से आपके फिर ऐसे कोई संबंध नहीं उसका यहाँ पर रक, अनुस्वार रखा है आपको लगाने हैं दो सूत्र तो ऐसे लगेंगे कि पहले पहले कौन सा लगाएंगे पहले जश करेंगे झलाम जश उसके बाद ये दकार को नकार करते हैं एकदम तकार को नकार नहीं क्रम से ही चलना होगा फल पक रहा है अब ये आपके लिए क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करने को बोल रहे हैं लेकिन आपने क्या लिख दिया होगा फलम पचत चलिए ठीक लिखा है फिर तुम तो फलम पचदस्ती पत्ता गिर रहा है पत्रम पतदस्थी पतत अस्थि पतदस्थी गुरु की मति मनुष्य की मति नहीं गुरु की गति मनुष्य की मति धीर की धृति कवि की कृति इत्यादि इत्यादि आगे सुखद हो तो क्रिया का ध्यान रखना है हमें सुखद हो तो एक ही वचन सब में लाते जाएंगे तो गुरु गुरोति मनुष्य मति धीर से कवे कृति भद्र से भूति उदार से इष्टस्य इष्टि वीर से वृत्ति पुरुष से प्रवृत्ति योग युक्ति ही मुक्षोच मुक्ति अब ये सभी कैसे है स्त्रीलिंग के शब्द हैं ये तो सुखदा भवतु और आप बहुवचन में लाना चाहेंगे तो सुखदा भवंतु सारे मिला के हम अगर वैसे भी ले सकते हैं कि सुख देने वाले ये सब गति मती आदि संसार में धर्म में प्रवृत्ति विद्या में गति आ गया रहा है सब में नहीं होती है तो संस्कृत संस्कृति में संस्कृत धर्मे प्रवृत्ति ही विद्याम गति ही मुक्तऊ मति ही अब मुक्ति के विषय में आप इसको दो तो तरह से ले सकते हैं सीधे मुक्ति में भी सप्तमी कर सकते हैं और नहीं तो मुक्तर विषये मति ही विशे विशे विशे विशे। आ, भी कह सकते हैं लेकिन मुक्ति ये एक दिन को लाना चाह रहे तो मुक्तऊ मति या मुक्तर विषय मति ही विपत्ति में भी धृति विपत्त धृति ही सब में नहीं होती क्या बोले बनेगा न सर्वेश या न भवति हम्म हो गया हाँ पति पत्नी से स्नेह करता है पति ही पत्नी का बनाएंगे तो पत्नियाम भारिया का बनाएंगे तो भारियायाम स्नेहती राम रमा से स्नेह करता है रामो रमायाम स्नेह गुरु के जाने पर शिष्य आया है आपने ये प्रश्न शायद परसों भी किया था उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि आठवें अध्याय का कौन सा है छठे अध्याय का कौन सा है <laughs> आठवे अध्याय वालों को बचा कुचा मिलता है खाने के लिए पहले इधर का पेट आपको भरना पड़ेगा सवा अध्याय वालों का पक्षपात है नहीं ये तो पक्षपात करते हैं लोग समाज में इसमें क्या बात है सूत्रों पक्षपात है तो कौन सा आश्चर्य है पक्षपाता भवन्ति भवन्ति कि पक्षपातिनो पक्षपातिनो भवन्ति आपने तो आचार्य को पक्षपाती कह दिया पक्षपात या पक्षपाती गुरु के जाने पर शिष्य आया यश भावे न भावलक्षणम तो गुरु के जाने पर कैसे बोलेंगे हाँ गुरु के हाँ? भाव, भाव गति नहीं भाव क्या मतलब नहीं गुरु के के नहीं आ रहा है सृष्टि नहीं करोगे नहीं। क्यों तो बहुं, बहुं हाँ? आप, आप सीधे ये देखो ना कि गम धातु का कर्ता कौन है आप ऐसे निर्णय करो कोई प्रश्न करे आपसे तो कैसे उत्तर दोगे आप बताओ मुझे जाना क्रिया कौन कर रहा है, यो गुरु। हाँ, तो गुरु है गुरु जी। हाँ तो गुरु है तो फिर आप ये इसका उत्तर ऐसे ही दोगे ना कि कर्ता में क्या षष्ठी होती है क्या कोई यदि कहे की यहाँ पर गुरु के आ रहा है आपको गुरु बोलना चाहिए ष्ठी का आप कैसे समझाएंगे कि कर्ता है ये गुरु गम धातु का और कर्ता में ष्ठी कैसे हो जाएगी और करता है तो करता और क्रिया दोनों में एक रूपता रहेगी अगर आपने वहां पर गते कर लिया सप्तमी तो गुरु में भी सप्तमी ऐसे उत्तर होगा और यदि आप कर्मवाच्य भाववाच्य में ला रहे हैं यह भी तो हो सकता है मान लो हम निष्ठा प्रत्यय गत में क्योंकि यहां कर्म तो नहीं दिखाई दे रहा है भाव मान करके यदि हम ले भी ले तो उधर तो ठीक है गते रहेगा अब क्या बनेगा इधर कर्ता हो गया आप तृतीय होगी षष्टी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है या तो या गुरु या गुरु इससे भावे वो तो गत के लिए हो गया ना वो तो गत में निर्णय कर दिया उसने एक क्रिया से दूसरी क्रिया जो लक्षित होती है भाव से तो प्रथम प्रथम क्रिया में सप्तमी हो जाती है प्रथम क्रिया कौन सी थी जाना या उसका शिष्य का आना प्रथम क्रिया कौन सी हुई है तो जाना क्रिया से आना क्रिया लक्षित की जा रही है ये च भावना भाव लक्षण तो गते गिष्य आगत धर्मो में आर्य आर्यधर्म श्रेष्ठ है धर्मेशम धर्म श्रेष्ठोस्ती ठीक है पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठोस्ती अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल पटु निपुण और दक्ष है अर्जुनो धनुर्विद्याल पटु निपुण निपुणो दक्ष दक्षश्चा दक्ष अस्ति दक्षश्चास्ति। राजा शत्रुओं पर बाण फेंकता है राजा शत्रुशु बाण फेंकता है तो शत्रु बहुत हैं तो बाण भी बहुत होंगे तो ईशून क्षिपति भी ठीक है लेकिन दिवादी का चल रहा है प्रसंगत कोई बात नहीं आप अश्य बोल दीजिए प्रयोग करेंगे क्या हम्म दीजिएगा तब भी यही बनेगा उसमें क्या अंतर आ गया कोई बहुत बड़ा अंतर आएगा बोलते ही हम्म शत्रु शत्रु रहेगा रहेगा <coughs> ने राम युद्ध करता है रामो युद्ध मैं युद्ध करता हूँ अहम युद्ध तूने युद्ध किया तम अयोध्य नहीं अयोध्या अयोध्यता अयुध्यंत अयोध्य था अयुध्य था हंस आकाश में उड़ता है हंसो व्यति दियते, दियते। यहां वियती में तकार को तकार क्यों नहीं हुआ सुनते जोनते होना चाहिए ना भाई आगे आता है जैसे जैसे तो आदई है कि आतईच तो वहां भी होना चाहिए वियदी। क्या हो जाएगा हुँ? देखो दो संज्ञाएं हैं पद और भ और भ पद की अपवाद है आप पद संज्ञा करोगे तभी तो तकार को तकार कर पाओगे लेकिन यहां तो भ संज्ञा हो रही है यीभम आजादी प्रत्यय है इसमें अंत पद के अंत में तो होना चाहिए अगर हम अगर हम स... कैसे नहीं है स्थाने लगाएं लगाए यहां को भूल जाए तो स्वादि प्रत्यय नहीं है क्या ई स्वादी प्रत्यय पर रहते पूर्व शब्द की भा... पद संज्ञा होती है अरे वेयद्याम में करेंगे नहीं करेंगे तो व्यद भ्याम में क्या कैसे उत्तर आएगा फिर ये व्ययत में तकार अंत में कहा है पद के तो यम रोक लेता है यीब हम आजादी प्रत्ययों के पर रहते पद संज्ञा नहीं करने देगा हंस आकाश है हंसो अग्नि दीप्त होती है अग्निर अग्नि मूर्ख दुखित होता है तो मूर्खो मूर्ख क्लिष्यते क्लिश आई थी ना क्लिष्यते वह अपने आप को पंडित समझता है स स आत्मान आ, वैसे तो पंडितम मन्य का जाता है वो लेकिन स्पष्ट करना भी चाहें वाक्य को तो स आत्मान पंडितम मन जा, जाना मनते भी कह सकते हैं और नहीं तो सीधा वाक्य बन जाएगा कि सपंडितम मन्य बस सपंडतम मनोस्ती क्योंकि अपने आप को और समझना ये सब बातें पंडितम मन्ने शब्द में आ गई स पंडितम मानी अस्ति या सपंडम मन अस्थि पंडित आप इसी को पूछ रहे थे और इधर का नहीं देखते आप क्या लिखा हुआ है सब इसी का अनुवाद तो गए थे पूछने ना इसके मैं अच्छा तो यहाँ पंडितम मन शब्द या पंडितम मानी समझता है तो यहाँ जो है यहाँ पंडितम मन शब्द इसमें सब कुछ आ गया इसलिए अलग से और शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे अब मैं शाकाहारी हूँ हम शाकाहार्यस्मी वह मांसाहारी है स मांसाहार्यस्ती ये देखिए आपका आ गया गुरु गति वाला <laughs> गुरु गति सती सती और लगा दिया है कोई बात नहीं आप ना लगाना चाहें नहीं भी लगा सकते हैं जैसे वहां बोलते हैं रामेवनम गते सती बोलो या आगे मत बोलो स्पष्ट करने के लिए बोल देते हैं कभी कभी हैं हंस वियते तो बन करके वियति और उडयती न बन करके उडयते या उडयते उडियते या उड्डाते दो क्यों हैं ये हम्म देखो धातु में ये जो है डींग धातु तो डींग विशा गत जो धातु है ये ये दो स्थानों पर है एक भुवादी गण में है एक दिवादी गण में अब भुवादी गण में होगी तो तो शयन होगा नहीं।, नहीं तो शब होगा और आत्मनिपद वो भी है आत्मनिपद ये भी क्योंकि दोनों में गकार लगा हुआ है तो उड्डाते और उड्डीते दोनों बनते हैं ठीक है अगला अभ्यास छियालीसवा इसमें नपुंसकलिंग अंत अन, वाले अनंत नपुंसकलिंग शब्द आ रहे हैं और आज से इस अभ्यास में समास का भी आपको परिचय कराया जाएगा तो नामन शब्द युणादि कोष्म बनते हैं शब्द ये सब प्रेमन नहीं? प्रेमन धातु ये प्रेमन शब्द और इसी धामन और धाम स्थान को बोलेंगे धाम के वैसे तो वेद में जब आता है ये तो तीन अर्थ होते हैं नाम स्थान और जन्म स नो बंधुर जनिता सविधाता धामानी वेद भवनानि विश्व वो सारे भवन जानता है उत्पन्न पदार्थों को और उनके नाम स्थान और जन्म सबको जानने वाला है परमात्मा लेकिन यहां भाषा में हम इसका अर्थ लेंगे घर धाम जो किसी को धारण कर लेता है जहां रहते हैं लोग व्योमन, आकाश के लिए मंत्रम बहुत आता है अक्षरी पर में व्योमन ना सदासी नो सदासी तदानी नासी द्र जो सामन तो अकर्मण धातु से सामन साम्वेद के लिए आएगा और हेमन हेमन हे हेम ये सोने के लिए और दामन दो अवखंड टुकड़ा होता है ना रस्सी का तो दामन और लोमन बाल जो काटे जाते हैं इसलिए इनको लोमन कहते हैं लू लू कहते हैं ना तो ये सब शब्द नपुंसक लिंग के हैं इसमें से एक का रूप आपको याद रखना है नामन शब्द का तो नाम नामनी नामानी ऐसे ही द्वितीया में नामना अब यहां नामना जो कहा गया है या जहां भी भ संज्ञा आती जाएगी जहा जहां, जहां भ संज्ञा होती जाएगी वहां अलोपना तो भ संज्ञा स्वनाम स्थान को छोड़ कर के होती है ना चलो आपको थोड़ा उलझल में डालते हैं अब भाई स्वर्ण स्थान को छोड़ कर के होती है स्वादिशु असर्व नाम स्थान है तभी तो है जी भम पहले हाँ करते जवाब सरनाम स्थान छोड़ के होती है कि नहीं अच्छा तो जस औऊ और दूसरा भी औ द्वितीय का भी औे दोनों कौन है स्वरनाम स्थान ठीक है तो नाम नामनी नामानी, नाम नामनी क्या है रूप देखो इसका पहले आप सत्ताइस में सत्ताईस शब्द रूपों में संख्या है सत्ताईस सत्ताईस नहीं सत्ताइस पर तो हा सत्ताइस पर है ठीक है तो क्या दिया है नाम नामनी और नामनी नामानी हमारा प्रश्न नामनी पर है तो नामनी में ये अलोपनह कैसे लग गया ये तो भव्य के अधिकार में है कौन देगा उत्तर हम्म देखो तृतीया से और से लेकर के आगे का तो समझ में आता है कि वहां तो कोई समस्या नहीं है और अलोपन लगी जाएगा लेकिन यहाँ तो भा कैसे हो गई क्योंकि भा तो सरनाम स्थान छोड़ के होती है अच्छा कौन करता है सरनाम स्थान संज्ञा क्योंकि आपको उत्तर तो आया नहीं कौन करता है सरनाम स्थान संजय शी, शी? लो ये सरनामशन संजय कौन करता है ये शी है यहाँ शी प्रत्य चल रहा है एक ही सूत्र है बस क्या अर्थ है इसका और ये नामन कैसा शब्द है यहाँ हो जाएगी और नहीं होगी तो ये चीब हम लगेगा अरे वो छोड़ो आप इन बातों को आप समझ लो पहले की नगमु का है ये ये आप मत जाओ अभी महावर्ष में जो बात है उसको पकड़ लो पहले उतनी ठीक है तो यहाँ भसंजा होगी अब भसंजा होगी तो अल्लोपन ऐसी नित्य होना चाहिए अब चलो अगला प्रश्न अब इसका उत्तर दो फिर मुझे फिर ये नामनी क्यों बना आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो दूसरे का ही दे दो चलो कुछ तो थोड़ा सा अपना एक अंक बचा लो नहीं तो शून्य आएगा फिर बिल्कुल अल्लोपना के आगे भी तो कोई सूत्र है नहीं है कोई आगे का मत पूछो पीछे का पूछ लो चाह विभाषा निश्यो हो नी और शी ये शी कौन सा है ये दीर्घीकार वाला ये कौन सा शी है औंग आपह वाला ठीक है जैसा शी से जनवृति आ रही है औंग आपह नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं तो उनसे उत्तर नहीं ओंग आपह के आगे वाला नपुंस काच्य नपुंसक लिंग से उत्तर औंग के स्थान में शी हो जाता है और औंग कहते हैं औ और अउट के लिए आ गया सारा समझ में तो उस शि के पर रहते विकल्प से अकार का लोप होगा विभाषा निश्च हो, निश्यो हो। निश्यो। और यही स्थिति सप्तमी के एक वचन में भी बनेगी वहां भी देखो आप दो रूप दिए हैं नामनी और नामनी चले आ गया ये हो गया पूरा समझ में आ गया तो इस तरह से ये सभी शब्दों के रूप चलेंगे प्रेम प्रेमणी प्रेमणी प्रेमाणी धाम धामनी धामनी धामानी ऐसे ही व्योमन का सामन हेमन धामन लोमन इत्यादि चलिए आगे फिर धातु में और देखिए इनको दिवादी गण बहुत प्रिय लग रहा है तो दिवादी गण में ही अभी घूम रहे हैं ये तो जन धातु से जनी प्रादुर्भावे हम्म जायते, जायते, जायते। तो जनी प्रादुर्भावे इसके रूप आप आप इसमें आ रहे हैं पैतालीस संख्या पर पैतालीस पर तो जनते नहीं बनता है क्या रूप है तो जन ही तो है ये जनी प्रादुर्भावे जनते कर्म भी बनेगा भाव में उधर बनेगा यहाँ तो जन के नकार को वो जन को जा आदेश हो जाएगा जिया जनोर जाय पर तो जायते जाये जायते जाय से जाये थे जाय ध्वे जाये जाया वह जाया महे जजिए जज्जिया जजी रे जजी से जजिया थे जज्जी ध्वे जजियजी वह जजी महे शे धातु है ये जनता जनता जनतारह जनिष्यते जनिष्यते जनिष्य और जायताम जायेताम, और जायेता, जायेता, जाये ताम जायताम जायस्व जायताम जायध्व जाया जायेताम अजात इस तरह से और विधलिंग में जायेत जाताम जायेरन आशीर्लिंग में जनिशीष्ट सीट और सूट दोनों हो करके के और लुंगलकार में अजनि एक वचन में अजनि और अजनिष्ठ यहाँ दो बनते हैं इसके अजनिषाताम अजनिष्यत अजनिष्ठा अजनिषाताम अजनिध्व अजनिषि अजनिष्व ही अजनिष्ही लिंग में अजनिष्यत <coughs> तो जन्यते इत्यादि बोलेंगे तो वो कर्मवाच्य में बनता है संपद पूर्वक तो संपद्यते पद्यते पद्यते पद्यते समुपसूर्वक इस तरह से होना ऐसी उत लगा देंगे तो उत्पद्यते अब यहां आपको कर्म और भाव और ये कर्ता इन तीनों में समानता दिखाई देगी चार लकारों में तो क्योंकि उधर श्यन करके आत्मनिपद में वही रूप बन रहा है उधर यज करके भी वैसा ही रूप बनेगा और गुण ना तो श्यन होने देता है ना यज होने देता है अगर गुण कहीं संभावना होगी तो जैसे विध धातु तो क्या बनेगा विध का विद्यते और भाव में विद्यते, विद्यते और तीन विद्यते ऐसे ही मन धातु का भी मन्यते मन्यते मन्यते मन्यन्ते और ते ना आगे विशेषण देखिए निर्विघ्न समास का, सम का शब्द है तो जिसमें से विघ्न निकल गया है वो निर्विघ्न नहीं नहीं आपने गलत समास कर दिया आप विघ्नान भाव कहोगे तो ये विशेषण कैसे बनेगा तो ये तो एक, तो एक भाववाचक बन जाएगा फिर इन विघ्नों का अभाव यहाँ ये अर्थ नहीं यहाँ है विघ्न से रहित है जो निर्गता विघ्नाह यस्मात जिससे विघ्न निकल गए हैं उसे कहेंगे निर्विघ्न ऐसे ही निष्कारण ये भी विशेषण है ये क्रिया का विशेषण बनता है प्राय करके और यथाशक्ति ये है अव्यभाव इसको आप ले सकते हैं ये विशेषण वैसे नहीं है ये अव्यय अव्यय दिए हैं इन्होंने असल में ये सारे शब्द ग में आ रहा है ना ये ग नहीं है ये तो हा अव्यभाव बोलेंगे तो फिर ये निर्विघ्न ये निर्विघ्न फिर इसका अर्थ जो लिया है ना निर्विघ्न ये अर्थ निर्विघ्न लिखा तो है लेकिन यहां तात्पर्य होगा इसका निर्विघ्न पूर्वक क्योंकि निर्विघ्न शब्द ये निष्ठा में अगर अर्थ करेंगे इसका ये तो ये विशेषण के रूप में आएगा फिर जैसे निष्कारण को कहा ना बिना कारण के इन इसका अर्थ कारण रहित नहीं लिखा बिना कारण के तो ये बनेगा क्रिया का विशेषण वो एक पौराणिक लोग श्लोक बोलते है ना वो निर्विघ्नम कुरु क्या है वो श्लोक है हाँ वक्रतुंड महाकाय तो निर्विघ्नम कुरु तो कुरु का विशेषण क्रिया का विशेषण निर्विघ्नम वो अव्य है तो बोलने वैसे निर्विघ्न शब्द वो हम बोलते हैं लेकिन यहां ते निर्विघ्न पूर्वक ऐसी यथाशक्ति शक्तिम अनक्रम्य यथाशक्ति आल वृद्धम आंग मर्यादा भी वृद्ध तक क्योंकि समास इसमें आ रहा है तो प्रारंभ इन्होंने अव्यय भाव से किया है अब ये हैं आगे विशेषण और ये विशेषण भी आपको ये अलग प्रकार के दिए हैं इन्होंने ये सर्वनाम शब्दों से बनने वाले और सर्वनाम शब्दों से ये विशेषण कैसे बनते हैं तो वती प्रत्यय वतु वती ने? वतु वतु प्रत्यय किससे करेंगे यद तद यद तद एतेभ्य परिमाणे वतु तो पहले इसी से कर लो कितने शब्द हैं इसमें तीन तो यद शब्द से वतुब किया यद और वथ अब क्या करेंगे क्या करेंगे नहीं पता तो ये आकार आदेश करना है हमें और आकार आदेश करने के लिए सूत्र है आ सर्व नाम लेकिन इसमें अनुवृत्ति किसकी लाएंगे दृग दृश्य वतुषु तीन तीन स्थलों पर यह आकार करता है सर्वनाम शब्दों को या तो दृक् परे हो दृश्य धातु से बना हुआ क्विन प्रत्यान्त शब्द या दृश्य परे हो यानी कय प्रत्यांत दिशु दृशो नलोचने कय च कहीं भी होता है क्वीन भी होता है तो दृक् और दृश धातु एक ही है या वतु परे हो हमारा प्रश्न यहां पर वतु का है तो यद का बन गया या द को आ हो करके यावत तद का बन गया ता तावत एतद का बन गया एता तावत यानी दिया अभी तो ये तो सूत्र पूरा हो गया यत तदे तेभ्य परमाणे वतु अब क्या करें फिर अब ये कैसे बनाओगे फिर आप यद कैसे बनाओगे ये तो पढ़े नहीं इसमें हम्म आगे से मतलब नहीं कोई कितना नहीं अगला सूत्र इसका क्या है वो किम और इधम आगे दो और दब उदाहरण आपके आ रहे हैं आगे और किम और इदम इनसे भी बोलिए इनसे भी वतु करके बन जाएगा ये कियत? है इनसे भी बतुक तो होता है लेकिन व वकार को घकार भी तो क्या प्रत्यय बना फिर घतुक घतुक का बचेगा घत अब घत में प्रत्यय के आदि में घकार आ रहा है तो प्रत्यय के आदि में जब घकार आता है तो क्या होता है उसको प्रत्यादि नाम <laughs> ये नहीं काम अब बन गया ठीक है है अभी अभी हुआ पूरा समस्या वो वो क्या आता है? वो कौन सी उक्ति है कि प्याज भी खा लिया फिर भी रोग गया नहीं प्याज भी खाना पड़ गया जो कि इष्ट नहीं था रोग फिर भी रह गया हम्म को अच्छा नहीं मानते हैं ना तो किम शब्द है इधर इत इतना तो आ गया समझ में गया। अब क्या करेंगे इदम किमो ऋष की अब की आदेश तो की इत अब भ संज्या से तीचा अब बना कियत आपका ऐसी इदम से भी इदम के आगे भी इत है और हमें बना बनाना इत ही है देखो ये तो बना बनाया शब्द को हटा दो पूरा ऐसे नहीं हटेगा शब्द तो इत को क्या करेंगे पहले इदम किमो मोर की इधम को क्या करेंगे ईश और शीत है इसलिए पूरे दम के स्थान में जाएगा ने काल शिथ तो ई बचा ईयत अब क्या होगा यिति से देखो हटा हटा लेकिन नियम से हटा हट गया पूरा मूल शब्द ही नहीं यहाँ पर इत वाले शब्द में प्रत्यय ही प्रत्यय है उसी का रूप चलेगा आप मूल शब्द का अता पता नहीं है अभी यहाँ कुछ भी सत्य सत्यप्री ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है मूल शब्द है यहाँ मूल शब्द इदम शब्द है कहीं पे कोई उसका चिन्ह कोई अवशेष तो इन इंत तो तो तो तो। ये तीनों लिंगों चलने वाले रूप है अर्थात यावती तावती, ता और नपुंसलिंग में यसी रहेंगे पुलिंग में यावान तव, तावान, तव, कियान, यावंत तान ठीक है और दिए विशेषण अनुकूल प्रतिकूल हुँ। हुँ। और निर्द्वंद से रहित निर्जनम मनुष्यों से रहित कोई स्थान चलिए आगे तो नामन का तो रूप देख लिया था हमने बाकी धातुओं में दिवादी गण की हैं पीछे आ चुकी हैं तो नामन के रूप हो गए जन धातु का हो गया और सप्तमी दोबारा फिर आ रही है इस अभ्यास में अब देखिए समास को समास का परिचय दिया कि दो या अधिक शब्द जब मिलाते हैं आपस में तो समास कहते हैं उसके लिए खोलते हैं तो उसको व्यास कह देते हैं तो समास का अर्थ हो गया संक्षेप और जो व्यक्तियां हैं वो हट जाती हैं सुपोधातु प्राति पदिको हो समास को तोड़ने के लिए विग्रह कहते हैं राज्य पुरुष है। ये विग्रह हो गया समास हो गया षष्ठी व्यक्ति हट गई समास प्रकार के दिए हैं इन्होंने उन छह में मुख्य समास चार ही होते हैं चार कौन से हैं अविभाव तत्पुरुष बहुव्रीही और द्वंद्व अब ये जो कर्मधारे और दिगु हैं ये तत्पुरुष के ही भेद हैं जब प्रथमा व्यक्ति में हम विग्रह करते हैं तो उसको कर्मधारे कहते हैं और जब संख्या पूर्व में आती है तो उसको दिगु कह देते हैं है वो तत्पुरुष ही तो पहला अव्य मुख्य सूत्र इसका अव्यय विभक्ति तो इसमें अव्ययी भाव में जो पहला शब्द है वो अव्यय होता है क्योंकि उपसर्जनम पूर्वम वही आता है पूर्व में और पूरा समास करने के बाद क्योंकि पहला ही तो अव्यय होगा दूसरा तो अव्यय नहीं होगा लेकिन पूरा शब्द फिर बाद में समास जो किया है हमने वो अव्यय भाव से अव्यय बन जाता है फिर सारा ही समास ठीक है तो अविभाव समास में जो शब्द अकारांत बन जाते हैं क्योंकि अनेक प्रकार के बनेंगे उपगु है जैसे ये उकारांत बना तो जो शब्द अकारांत बन जाते हैं अब क्योंकि नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के समान उसके रूप चलेंगे लेकिन रूप चलने का तात्पर्य अव्यत आप है विभक्ति का लोक करता जाएगा लेकिन आकारांत तो कोई अव्यभाव होता है तो अव्य भाव से उत्तर न अव्यवात अतः अकारांत अभिभाव से उत्तर क्या नहीं होता लुक नहीं होता, नहीं होता। यहां तक बात हो गई फिर अम, प्रत्याशार्य आएंगे लेकिन आए। उनके स्थान पर अम हो जाएगा परंतु पंचमी तो को, को छोड़कर तो अब एक शब्द जैसे ले लो जैसे निर्विघ्न लिया हमने शब्द तो निर्विघ्न के रूप चरायंद बोलना जरा निर्विघ्नम निर्विघ्नम निर्विघ्नम बोलते जाओ चतुर्थी तक पंचमी में निर्विघ्न निर्विघ्नाभ्याम पहली बात तो यह है कि द्विवचन बहुवचन तो वैसे भी नहीं आने क्योंकि अभी भाव सम है क्रिया का विशेषण बनेगा है ना या कहीं ऐसी अवस्था आती भी है विशेषण के रूप में आ भी रहा है कहीं पर तो पंचमी का यथावत रूप चलेगा अन्य सारी व्यक्तियों में आम हो जाता है तो इस तरह से ये चलता है और आकारांत तो नपुंसक लिंगे क्वेश्चन में रहते हैं ठीक है और अविभाव समास के समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है कारण यह है कि हम जब विग्रह करते हैं तो जो अव्यय हम लाते हैं समास में वो अव्यय विग्रह में आपको नहीं दिखाई देगा जैसे शक्तिम अनाक्रम्य कहा आया इसमें यथाशब्द तो भी बता रहे हैं अविभाव समास में समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है क्योंकि किसी विशेष अर्थ में अव्यय आ रहा है वो वो अर्थ दिखाते हैं हम केवल जय सप्तमी के अर्थ में दिया कि अधि हरऊ अब अधि हरऊ ये ऐसे विग्रह होगा इसका विग्रह क्या बनेगा हरिम हरऊ अधिकृत्य जैसे स्त्री अधिकृत्य कथा प्रवर्तते अधिस्त्री आता है ना उदाहरण तो अधि अधिहरी ये बनेगा अंत में जा करके? ऐसी समीप से विग्रह करेंगे कृष्णस्य समीपम उप तो उपकृष्णम ऐसी उपकूलम उपगंगम उपयमनम अभाव अर्थ में जनानाम अभाव तो अभाव शब्द से विग्रह किया ला रहे हैं निरको को तो निर्जनम निर्विघ्नम निर्द्वन्दम निर्मक्षिकम पश्चात अर्थ में तो रथ से पश्चात अनुरथम अनुहरी और प्रत्येक अर्थ में तो गृह गृहम प्रति प्रतिगृह और यथा का जो है अनुसार मैंने अनुकूल अर्थ में जैसे शक्ति मन अतिक्रम में शक्ति के अनुसार तो यथा शक्ति यथेम इच्छा के अनुसार यथा यह कामम यहां भी इच्छा के अनुसार हुआ और सह और सदृश अर्थ में तो सह के अर्थ में चक्रम चक्रेण सह चक्रम या चक्र के समान ये भी अर्थ ले सकते हैं चक्रण सदृशम और तक अर्थ में, में सचक्रम हो मेंदा हाँ। विधि संजय अर्थ ले रहे हो आप सूत्र आगे नहीं बोलते ना अव्यभावे भावे चा काले सूत्र है वहां पर अलग से बना हुआ तो आसमुद्रम आ बाल वृद्धम बाहर अर्थ में अर्थ में बहिर बहिर्वनम बहिर्ग्रामम समीप या और इसमें अनु का प्रयोग करके अनुकूलम और विपरीत लेना होता है तो प्रतिकूल आंग मर्यादा भी के आगे तो इस तरह से ये सभी शब्द अव्यय रहते हैं अब देखिए उदाहरण के वाक्यों में पहले कि मम नाम देव ये तो नाम नामन का रूप दिखाया है इन्होंने गुरु शिष्य प्रेम करोति ती ह्योमनी अथवा व्योमनी पक्षिण विद्यंते हेम न आभूषण कौन सी व्यक्ति है ष्ठी नहीं पंचमी यहाँ षी षी मानेंगे हाँ नहीं ष्ठी नहीं, नहीं पंचमी मानेंगे क्योंकि संपदते आ रहा है ना यानी कि स्वर्ण से आभूषण बनता है तो हेमना आभूषण संपद्य मातु पुत्र जायते तो यहाँ भी पंचमी है मातु किससे हुई पंचमी नहीं जनी प्रादव सूत्र है क्या वो बो, जनी करतु, करतु तो प्रकृति ही तो जायते जाये तनिष्य वा स आत्मान प्राज्यम मनते वो अपने को बुद्धिमान मानता है अब वो जो आप वाक्य पूछ रहे थे मूर्ख वाला उस समय तो आपको मूर्ख में द्वितिया लाने में कुछ संकोच सा लग रहा था देखो यहाँ प्राज्य में है द्वितीय नहीं है है ठीक वैसा ही वाक्य आपने कहा कि स आत्मान मूर्खो मन्यते, तो मैंने कहा था मूर्ख में द्वितीय होगी देखो है यहाँ स आत्मान प्राज्यम, प्राज्यम मन्यते अमन्य वा। व सा यथाशक्ति साम अगायत तो यथाशक्ति ऐसा ही रहेगा ये निष्कारणम प्रतिकूलम न आचर प्रतिकूल आचरण किसी के साथ बिना कारण के मत करो कारण से कर लें। निर्जने निर्द्वंद्व निर्विघ्नम तावत पठ निर्जने तो हो गया ये स्थान का वाचक शब्द जहाँ कोई नहीं है ऐसे स्थान में ये तो हो गया विशेषण और निर्द्वंद्व निर्द्वंद्व ये भी हो गया विशेषण निर्द्वंद्व किसका विशेषण बनेगा ये जिसको पढ़ने को कहा जा रहा है अर्थात एकांत में बिना बाधा यानी बाधा रहित होकर कौन मनुष्य पढ़ने वाला पाठक निर्द्वंद्व और निर्विघ्नम ये क्रिया का विशेषण हो गया हैं निर्द्वंद हो गया उस मनुष्य के लिए जो पढ़ेगा तभी तो पुल्लिंग है ये और निर्विघ्न हो गया अव्यभाव समास करके क्रिया का विशेषण निर्द्वंद में अव्यवाह समास नहीं है निर्गता निर्गतम द्वंद्वम यस्मात ये तत्पुरुष हो गया हम्म और विघ्न नाम अभाव निर्विघ्न ये अविभाव समास हो गया ये क्रिया का भीषण तो निर्जन स्थान में निर्द्वंद होकर निर्विघ्नता से पढ़ो ठीक है तावत पढ़ो तावत माने उतना जितना में चाहिए उतना एकांत में जाके पढ़ो यहां क्यों पढ़ रहे हो भीड़ में यावत यत कार्यम न अच्छा यहाँ तावत कालवाचक बन जाएगा ये इन्हीं वहां तब तक पढ़ो जब तक इत कार्यम न संपदते ये कार्य पूरा न हो जाए ये कार्य पूरा हो जाएगा फिर यहाँ भी शांति हो जाएगी यहाँ बैठ के पढ़ लेना अभी काम चल रहा है शोर हो रहा है इधर मत पढ़ो यावंतो जनाह ग्रामे में जितने भी मनुष्य ग्राम में हैं तावंत सर्वे भी आबाल वृद्धम इत कालम यावत सुखिना सन्ती सभी जो हैं ब, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इत कालम यावत इतने समय तक तो कालम द्वितीय हो गई है ये कालम यावत कालवाची काल के साथ में कालाध्वनर अत्यंत संयोग कालम यावत सुखी, सुखी हैं सब चलिए तुम्हारा नाम क्या है तब नाम किमस्ति तब किन नामोस्ति इसके भी दो वर्त हो जाएंगे अगर हम इसको बोले तुम किन नामोसी ये ठीक है या गलत है त्व किन नामोसी तो यहां किन और किम का और नाम का हमने समाज कर दिया बहुरी किम नाम यस्य अब ये बन गया त्वम का विशेषण उधर क्रिया मध्यम पुरुष में आ गई और अगर कहा हमने त्वम किम नामोस्ती ये ठीक है गलत है गलत हो जाएगा क्योंकि हम अस्ति जो बोल रहे हैं तो त्व किम नामोस्ती तो त्वम किम नामोस्ती अस्ति का संबंध किससे जोड़ रहे हैं हम त्व से जोड़ रहे हैं तब भी गलत है तो, तो इस इस पर है कि हम नाम से ही जोड़ रहे हैं तो उतना तो वाक्य सही है कि किम नाम अस्ति लेकिन नामोस्ती नहीं बनेगा फिर फिर इधर क्या रहेगा इधर हो जाएगा जब हमने नाम को करता बना दिया तो ये हो जाएगा फिर ष्ठी का तो यहाँ तब किम नामोस्ती नहीं नामास्ति मेरा नाम कृष्ण है नहीं पहले जो मैंने वाक्य बोला था त्व किन नामोसी वहां भी ऐसे नहीं त्वम किन नामसी क्योंकि किम नाम में बहुरी समास करके भी शब्द तो अनंत ही रहा है ना तो कैसे लेंगे रूप उसके फिर किन्नामा किन्ना किन्ना यानी किन्नामा ये नहीं बन सकता तो तम किमासी ठीक है तू किस नाम वाला है ये अर्थ हुआ इसका चलिए आगे मेरा नाम कृष्ण है ममनामा कृष्णोस्ती भक्त सब पर प्रेम करता है भक्त सर्वेशु स्ने प्रेम करोति हाँ प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है प्रेम प्रेम उत्पाद जाते तो पीछे आया था यहाँ आया यहाँ भी है ठीक है मेरे परिवार में आबाल वृद्ध सब शक्ति श्रम करते हैं तो मम परिवारे आबाल वृद्धम ये ऐसी रहेगा सर्वे यथाशक्ति जो का त्यो रहेगा श्रम करते हैं श्राम्यंती हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं उतनी ही छात्राएं हैं अस्माक विद्यालय अच्छा ना लग रहा है श्रम कुरंती जब ये आपको दिवादीगण में प्रवेश करा रहे हैं तो आप निसंकोच प्रवेश कर जाओ उसमें दिवादीगण में हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं उतनी ही छात्र है अस्माक विद्यालय यावंतो छात्रा आगे बोलिए <स्तिन> आगे बोलिए होगा नहीं छात्र वहाँ कितने बालक कितनी बालिकाएं कितने फल और कितनी पुस्तकें हैं तत्र mm. kianto, तो कियो बालका बालिका कियती फलांति पुस्तक ठीक है जितने फल और जितने फूल वहां हैं, उतने ही फल और फूल यहाँ भी हैं। तो यावंती फलानी यावंती पुष्पाणी तत्र संति हैं उतने ही फल तावंत फलानी पुष्पाणी चापि संति अत्र बनी होगा अत्री संति तब तक काम करो जब तक गुरुजी न आए अब इसको उधर वाला वाक्य पहले ले लेंगे या इधर से भी ले सकते हैं कि तावत पर्यंतम की कोई आवश्यकता नहीं है तावत कार्यम करू यावत गुर आग छति भी कह सकते हैं और विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं नाग्छेद कर सकते हैं तो तावत कार्यम करो उतने समय तक वहां मत रहो अब उतने समय तक वहा मत रहो एक तो यहाँ काल शब्द साथ में बोलेंगे तावत काल पर्यंतम पर्यंत त्र माँ अगर लुंगलकार लाएंगे नहीं। तो हैं या न तिष्ठ उतने समय तक मत रहो रहो हम्म अकार विवाद न करो निषम विवादी निर्जन में भी अनुकूल और प्रतिकूल प्राणी मिल जाते हैं अब यहाँ निर्जन ये है विशेषण के रूप में अभिभाव समाच ने निर्गता जना यद स्थानी नि प्रतिकूलाश्च प्राणी न हाँ, मिल जाते हैं प्राप्त बंती कह सकते हैं मिलंती भी बन सकता है मिल जाते हैं क्या निर्जन का क्या बोला आपने निर्जना निर्जन निर्जना अप्य मतलब निर्जना क्या ना ये निर्जन कब लगाओगे आप कब लगाओगे कृष्ण मेरे अनुकूल है तो कृष्ण मेरे अनुकूल है कृष्णो हा ममानुकूलोस्ती या या इसको क्योंकि ये सप्तमी का चल रहा है ना ये तो इसको इस तरह से बनाएंगे कि कृष्ण कृष्णो मई अनुकूलोस्ती मेरे में अनुकूल है कृष्ण अर्थात मेरे प्रति या मेरे में मेरे व्यवहार मेरे साथ जो व्यवहार करता है मुझ में अनुकूल है वो हम्म ठीक है दुर्योधन मेरे प्रतिकूल है तो दुर्योधनों मई प्रतिकूलोस्ती आकाश में पक्षी हैं व्यति व्योमनि संति व्यति से आ गया था यहाँ व्योमन है तो व्योमनि पक्षिण संति इसमें कुछ शब्द धामन वगैरह ये दामन ये लोमन ये तो इसमें नहीं आएगा या पीछे हमने और बना दिए उनके वाक्य पांचवाई धाम परिवार नहीं होता है इसमें स्थान शब्द आया था कहीं घर वगैरह हमने गृह शब्द प्रयोग किया हो तो वहां धामन कर सकते हैं इन्होंने सारे शब्दों को ले नहीं पाए शायद चलो आगे देखिए तो श्याम सामवेद का मंत्र गाता है चलिए साम तुधर आ गया तो श्याम श्यामंत्र गायती या साम गायती केवल कर सकते हैं नहीं ऐसा तो नहीं बनना चाहिए देख लो धातु पाठ नहीं आपके पास में क्या तो ये देख लिया ऐसी चीजों को साम हाँ साम मंत्र गायती या केवल साम गायती कहेंगे तब भी अर्थ वही निकलता है जैसे कहते हैं ना साम गान करो तो क्या अर्थ है साम वेद के मंत्रों का गान करो यह सोने का आभूषण है इदम हेमन आभूषणम अस्ती रस्सी लाओ दामाने। तो दाम आने, आने। दामान बाल धो हाँ ये आ गया लोम लोमान। तो लोमानी प्रक्षालय बालक पैदा होता है बालको जायते बालको अजात बालक पैदा हुआ विद्या से ज्ञान होता है विद्याया ज्ञानम संपद्यते तृतीया भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर वैसे ले नहीं यहाँ तो यहाँ तो ये हाँ तो यहाँ भी हाँ यहाँ ज़्यादा अच्छी रहेगी विद्य ध्यान संपद्य वह यहाँ वह वहा वह नहीं है सतत्र न विद्यते ये विधातु का प्रयोग दिखा रहे हैं अगर हम यू बोलेंगे सतत नास्ति तो ये यहाँ का अनुवाद नहीं करेगा फिर इधर का इस अभ्यास का अपने आप को कौन मूर्ख समझता है अपने आप को कौन मूर्ख समझता है यानी स्वम स्वम को मूर्खो मन्यते नहीं स्वम स्वम को मूर्खम स्वम को मूर्खम मन्यते या स्वम स्व आत्मान स्वात्मान स्वात्मान को मूर्खम मन्यतेड़ी आत्मान को मूर्खम आत्मान अपने आत्मान मान्य ठीक है, है? है? अशुद्ध वाक्य में देखिये प्रेमात् जगह प्रेमण आएगा उधर प्रेम की जगह प्रेम जाए थे और छात्रा के साथ में यावंत बोलेंगे बालिका के साथ में तावत्य और ये अनुकूल और प्रतिकूल जो प्राणियों की बात आई थी वहां पर तो ये विशेषण बन करके अनुकूल आ प्रतिकूल आ पीछे वाक्य बनाए भी था हम लोगों ने इस तरह से ठीक है प्रणव ध्वनि